महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व चतकमोध्याय बद्रिकाश्रम में नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण का परम देव परमात्मा को ही सर्वश्रेष्ठ पूजनीय बता युधिष्ठिर्वाच गृहस्थो ब्रह्मचार्य वा वाण प्रस्थो अथ भिक्षुक युक्षे सिद्धिमस्था देवताजेत युधिष्ठि ने पूछा पितामह गृहस्थ ब्रह्मचारी वान अथवा सन्यासी जो भी सिद्धि पाना चाहे वह किस देवता का पूजन करे कुतो कु ध्रुव स्वर्ग कुतो नहीं पर मनुष्य को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है उसे परम कल्याण के साधन से सुलभ हो सकता है वह किस विधि से देवताओं तथा पितरों के उद्देश्य से होम करे मुक्त काम गति गेन् मोक्ष स्वर्गत कि वे ते दिव मुक्त पुरुष पुरस्कृत गति को प्राप्त होता है मोक्ष का क्या स्वरूप है स्वर्ग में गए हुए मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे वह स्वर्ग से नीचे न गिरे देवता कोदेव पितृण पिता तथा तस्मात्तरम्च त्रूहि पिता देवताओं का भी देवता और पितरों का भी पिता कौन है अथवा उससे भी श्रेष्ठ तत्व क्या है पितामह इन सब बातों को आप मुझे बताइए विष्णुवाच गूढ़ प्रश्नवित प्रश्न पृक्षसेस ईहान घे तत्क्य भक्त वर्षत तैरपी ऋते देव प्रसादाजन ध्यान गैरवाम गहनमे तख्यानम्षात तवाहन्न विष्णु ने कहा निष्पाप निष्पापुर तुम प्रश्न करना खूब जानते हो इस समय तुमने मुझसे बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है राजन भगवान की कृपा अथवा ज्ञान प्रधान शास्त्र के बिना केवल तर्क के द्वारा सैकड़ों वर्षों में भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता शत्रुसूदन यद्यपि यह विषय समझने में बहुत कठिन है तो भी तुम्हारे लिए तो इसकी व्याख्या करनी ही है अद्रादाती मम इतिहासं इतिहास पुरातन नारदे नारायणस्य च इस विषय में जान का लोग देवर्षि नारद और नारायण ऋषि के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं नारायणो हि विश्वात्मा चतुर्मूर्ति सनातन धर्मांमजूह पितम बेभ्य मेरे पिताजी ने मुझे यह बताया था कि भगवान नारायण संपूर्ण जगत के आत्मा चतुर्मूर्ति और सनातन देवता है वे ही एक समय धर्म के पुत्र रूप से प्रकट हुए थे प्रतःय युगे महाराज पुरा स्वयं भुवेन्तरे नरो नारायण स्व हरे कृष्ण स्वयं भुव महाराज स्वयंभु मतर के सत्ययुग में उन स्वयंभु भगवान वासुदेव के चार अवतार हुए थे जिनके नाम इस प्रकार है नर नारायण हरि और कृष्ण तेषा नारायण नर ऊ तपस्ते भद्रमा कनका उनमें से अविनाशी नारायण और नर भद्रिकाश्रम में भद्रिकाश्रम में जाकर एक स्वर्ण में रथ पर स्थित हो घोर तपस्या करने लगे अष्टच्रम हितूत युक्त मनोरमं तत्र जह लोकनाथमनी सततौ तपसा तेजसा चुर्दीक्ष सुरैर परसाद कुरुवा ते सद्रष्टुमर्हति उनका वह मनोरम रथ आठ पहियों से युक्त था और उसमें अनेकानेक प्राणी जुते हुए थे वे दोनों आदि पुरुष जगदीश्वर तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए उनके शरीर की नसें दिखाई देने लगी तपस्या से उनका तेज इतना बढ़ गया था कि देवताओं को भी उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था जिन पर वे कृपा करते थे वही उन दोनों देवेश्वरों का दर्शन कर सकता था नूनम नयोरुम हृदय महामेरुर्गि श्रृंगारुतो ग निश्चय ही उन दोनों की इच्छा के अनुसार अपने हृदय में अंतर्यामी की प्रेरणा होने पर देवर्षि नारद महामेरु पर्वत के शिखर से गंधमादन पर्वत पर उतर पड़े नारद सोमहदूतम सर्वोकान ची शरत तम देशमघम्राजन्भ्रमशु राजन नारद जी संपूर्ण लोकों में विचरते थे अत वे शीघ्रगामी मणि बद्रिकाश्रम के उस विशाल प्रदेश में घूमते घामते आ पहुँचे जो महान प्राणियों से युक्त था तय राणी कवेलायाम तस् कौतूहलम तभूत इदम तदास्पद कृष्ण जस्मिनलोका प्रतिष्ठिता सदेवा सुरगंधर्वा सिण नर महोरगा जब महा भगवान्र और नारायण के नित्य कर्म का समय हुआ उसी समय नारायद जी नारद जी के मन में उनके दर्शन के लिए बड़ी उत्कंठा हुई वे सोचने लगे अहो यह उन्हीं भगवान का स्थान है जिनके भीतर देवता असुर गंधर्व किन्नर और महान नागों सहित संपूर्ण लोक निवास करते हैं एकाम पूर्व हम जाता भूय चतुर्विधा धर्म से कुल संताने धर्मादेवी विवर्धित हम अवजन गृह धर्मए नर कृष्णेन चरिना तथा पहले ये एक ही रूप में विद्यमान थे फिर धर्म की वंश परंपरा का विस्तार करने के लिए ये चार विग्रहों में प्रकट हुए इन चारों ने अपने उपार्जित धर्म से धर्मदेव की वंश परंपरा को बढ़ाया है अहो इस समय नर नारायण कृष्ण और हरि इन चारों देवताओं ने धर्म पर बड़ा अनुग्रह किया है अत्र कृष्ण हो हरेश्च कस्मश्चित कारणांतरे धर्म हो तरत तथा इनमें से हरि और कृष्ण किसी और कार्य में संलग्न हैं परंतु ये दोनों भाई नारायण और नर धर्म को ही प्रधान मानते हुए तपस्या में संलग्न है एतौ ही परम धामम कान्क्रिया पितरौ सर्वभूता दैवतम च यशस्वीन हो काम देवता पितृन्वा कान्महामती ये ही दोनों परम धाम स्वरूप हैं इनका यह नित्य कर्म कैसा है ये दोनों यशस्वी देवता संपूर्ण प्राणियों के पिता और देवता हैं ये परम बुद्धिमान दोनों बंधु भला किस देवता का यजन और किन पितरों का पूजन करते हैं ये संचित मनसा भक्तिया नारायण लश्यत सहसा प्रादुर्भवीपे दुवज सदा मन ही मन ऐसा सोचकर भगवान नारायण के प्रति भक्ति से प्रेरित हो नारद जी सहसा उण देवताओं के समीप प्रकट हो गए कृते दैव च पित्रे चतस्ताध्या पूजित यहां सा भगवान नर और नारायण जब देवता और पितरों की पूजा समाप्त कर चुके तब उन्होंने नारद जी को देखा और शास्त्र में बताई हुई विधि से उनका पूजन किया तहदाश्चर्य अपूर्व विधि विस्तरम उपोपिष्ट सुप्रीतो नारदो भगवान ऋषि उनके द्वारा शास्त्र विधि का यह अपूर्व विस्तार और अत्यंत आश्चर्यजनक व्यवहार देखकर उनके पास ही बैठे हुए देवर्षि भगवान नारद अत्यंत प्रसन्न हुए नारायण नमस्कृत महादेव अब्रवी प्रसन्न चित्त से महादेव भगवान नारायण की ओर देखकर कर नारद जी ने उन्हें नमस्कार किया और इस प्रकार कहा नारद वेदेशु सपुराणेशंगोपांगेशुयसे सा तमज साधाता माता अमृत मनोस्तम नारद जी बोले भगवन अंग और उपांगों सहित संपूर्ण वेदों तथा पुराणों में आपकी ही महिमा का गान किया जाता है आप अजन्मा सनातन सबके माता पिता और सर्वोत्तम अमृत रूप हैं प्रतिष्ठित भूत भव्यम तय सर्विद्वाराश्रम देव सर्वे गारहस्थ्य मूलका यजंतेर हरण ना मूर्ति साम देव आप में ही भूत भविष्य और वर्तमान कालीन यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है गारहस्थ्य मूलक चारों आश्रमों के सब लोग नाना रूपों में स्थित हुए आपकी ही प्रतिदिन पूजा करते हैं पिता माता जगत शाश्वत गुरुसे महाभाग तन्मे त्रूही प्रक्षतः आप ही संपूर्ण जगत के माता पिता और सनातन गुरु हैं तो भी आज आप किस देवता और किस पितर की पूजा करते हैं यह मैं समझ नहीं पाया अतः तो महाभाग मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे बताइए कि आप किसकी पूजा करते हैं श्री भगवान वाच अवाच में तब्यम सनातनम तव भक्तिमतो तो ब्रह्मण्ड बक्षा यथा तथम श्री भगवान बोले ब्रह्मण्ड तुमने जिसके विषय में प्रश्न किया है वह अपने लिए गोपनीय विषय है यद्यपि यह सनातन रहस्य किसी से कहने योग्य नहीं है तथापि तुम जैसे भक्त पुरुष को तो उसे बताना ही चाहिए अतः मैं यथार्थ रूप से इस विषय इस का वर्णन करूंगा यदत सूक्ष्म अभिज्ञेय अव्यक्तम अचल ध्रुव इंद्र इंद्रियाथैश सर्वभूत वर्चित धंतरात्मा भूताजेति कथ्यते त्रिगुणा व्यतिरिक्त तो वही पुरुषेत कल तस्मा उत्पन्न त्रिगुण दिवज सत्तम अव्यक्ता भक्त भावस्था यासा प्रकृतिरव्यम जो सूक्ष्म अज्ञे अव्यक्त अचल और ध्रुव है जो इंद्रियों विषयों और संपूर्ण भूतों से परे है वही सब प्राणियों का अंतरात्मा है अतः क्षेत्रज्ञ नाम से कहा जाता है वही त्रिगुणातीत तथा पुरुष कहलाता है उसे से त्रिगुण में अव्यक्त की उत्पत्ति हुई है जो श्रेष्ठ उसी को व्यक्त भाव में स्थित अविनाशिनी अव्यक्त प्रकृति कहा गया है काम जो निभाव जो सौ सदात्मक आवाभ्या पूजे ते सौ ही दैव पृद्वेश कल्पते ही वह सत सत्स्वरूप महात्मा परमात्मा ही हम दोनों के उत्पत्ति का कारण है इस बात को जान लो हम दोनों उसी की पूजा करते तथा तो उसी को देवता और पितर मानते हैं नास्त परो नास्त परो न्यो पिता देवो तवाद आत्मा ही नभिज्ञे यतस्तम पूज आ वह उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पितर नहीं है वही हम लोगों का आत्मा है यह जानना चाहिए अतः हम उसी की पूजा करते हैं ते नहीं प्रथिता ब्रह्मण मर्यादा लोक भावित ही देव पित्रम तो कर्तव्यमति तस्यानुशासनम ब्रह्मण उसी ने लोक को उन्नति के पद पर ले जाने वाली यह धर्म की मर्यादा स्थापित की है देवताओं और पितृ की पूजा करनी चाहिए यह उसी की आज्ञा है ब्रह्मा ब्रह्मो मनोद्यक्ष भृगुधर्मस्थव मरीचिंगिरात्रिश पुलस्थ पुनः क्रतु वशिष्ठ परमेठे चिभ्वान् सोम एवं कर्दम से प्रिय प्रोक्त क्रोधो विकृत एवं विशतीस्ते प्रजापत स्मृता तस्य देवस्थ मर्यादा पूजयंत सनातनी ब्रह्म रुद्र मनु दक्ष भृगु धर्म तप यम मरीचि अंगिरा अत्रि पुलस्य पुल क्रतु वशिष्ठ परमेश्ठी सूर्य चंद्रमा करदम क्रोध और विकृत ये इक्कीस प्रजापति उसी परमात्मा से उत्पन्न बताए गए हैं तथा तो उसी परमात्मा की सनातन धर्म मर्यादा का पालन एवं पूजन करते हैं दिव पिता सतत तस्याय तत्व आत्म्राप्तने से तत प्राप्त दिवजोत्तमा श्रेष्ठ द्विज उसी के उद्देश्य से किए जाने वाले देवता तथा तो संबंधी कार्यों को ठीक ठीक जानकर अपने अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं स्वर्गस्था अपेचिता नमस्यंते शिण ते तेतत्प्रसादात् गृक्ष तेनादिष्ट फलाम गति स्वर्ग में रहने वाले प्राणियों में से भी जो कोई उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं वे उसके कृपा प्रसाद से उसी के आज्ञा के अनुसार फल देने वाले उत्तम गति को प्राप्त करते हैं ये ही ना सप्तशिर गुण ही कर्म भी कला पंच दस त्यक्ता ते मुक्ता निश्चय जो पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राण तथा मन और बुद्धिप सत्रह गुणों से सब कर्मों से रहित हो पंद्रह कलाओं को त्याग करके स्थित है वे ही मुक्त हैं यह शास्त्र का सिद्धांत है मुक्ता नाम तो गतिर्ब्रहण क्षेत्र कल्पिता सही ही सर्वगुणस्तव निर्गुणस्व कथ ब्रह्मण मुक्त पुरुषों की गति क्षेत्रज परमात्मा निश्चित किया गया है वही सर्व सद्गुण संपन्न तथा निर्गुण भी कहलाता है ज्ञान योगे न आवाम चुत एवं ज्ञावा तमात्म पूजया व सनातनम ज्ञान लोग के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है हम दोनों का आविर्भाव उसी से हुआ है ऐसा जानकर हम दोनों उस सनातन परमात्मा की पूजा करते हैं तम वेदाश्चा च नाना मत भक्त समूज गतिशा ददाति चारों वेद चारो आश्रम तथा नाना प्रकार के मतों का आश्रय लेने वाले लोग भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करते हैं और वह इन सबको शीघ्र ही उत्तम गति प्रदान करता है ये तो तद्भाविता हे कांदित्वम तद्भाता लोकेम समिता एकद्यधिक प्रवशंत जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्य भाव से उसकी शरण लेते हैं उन्हें सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वे उसके स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं इत गुह्य समुदेशारद की तत्या प्रेमणा च विप्रसे अस्मदक्त्या चेस्त नारद ब्रह्म से तुम्हें भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम है हम लोगों के प्रति भी तुम्हारा भक्ति भाव बना हुआ है इसलिए हमने तुम्हारे सामने इस गोपनीय विषय का वर्णन किया है और इन्हें तुम्हें इसे सुनने का शुभ अवसर मिला है इस श्री महाभारती शांति पर्वड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी चतुश्री शिकतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में तीन अध्याय पूरा हुआ